दोस्तों एक सिंपल सवाल तुम्हारा लाइफ गोल क्या है खुश रहना सक्सेसफुल बनना पीसफुल रहना सब लोग यही कहते हैं लेकिन मैनसन कहते हैं असल सवाल ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो असल सवाल है कि तुम किस चीज के लिए दर्द सहने को रेडी हो क्योंकि जिंदगी में हर चीज का प्राइस है हर खुशी के पीछे एक पेन हिड तो sleepless nights और failure का दर्द तुम्हे accept करना होगा। तुम deep love चाहते हो, तो heartbreak और vulnerability का risk लेना होगा। Manson कहता है, problem ये नहीं है कि लोग खुशी नहीं पा रहे, problem ये है कि वो अपना दर्द गलत जगा पे invest कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी life miserable है, क्योंकि उन्हें problem � एक छोटी सी मिसाल लो। तुम दो लोगों को देखो, दोनों जॉब में स्ट्रेस में हैं। पहला बंदा कंप्लेंट करता है, यार ये ऑफिस मुझे मार रहा है। दूसरा बंदा कहता है, ये प्रेशर टफ है, लेकिन ये मेरे ड्रीम का पार्ट है। देखा? दोनों के पास पेन है, लेकिन दूसरा बंदा उस पेन को चूज कर रहा है, इसलि� लेकिन फिर समझा कि अगर लिखना ही मुझे सुकून देता है, तो मैं लिखने के दर्द को accept करता हूँ चाहे कोई read करे या नहीं. और वही mindset उसके writing career का turning point बना. जिन्दगी की हर चीज एक exchange एक है. तुम जितना बड़ा reward चाहते हो, उतना बड़ा दर्द तुम्हें accept कर पेन से भागना नहीं, उसे समझना, उसे चूज़ करना और उसे मीनिंग निकालना। और दोस्तों, जब तुम ये समझ जाते हो, तो एक और इल्यूशन टूटता है। वो इल्यूशन के तुम स्पेशल हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, तुम परफेक्ट हो सकते हो। मार्क मैनसन कहता है, यू आर नॉट स्पेशल। और ये समझना ही �